मैं उनका आभार मानती मान सहजो की शुरुआत एक स्त्री से हुई थी जो बढ़कर आज सागर स्वरूप हो गया है लेकिन इससे अभी महासागर होना है इसी महानगर में ये महासागर हो सकता है ऐसा अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है आज आपको मैं सहजोग की उपादिता कथा तो कुंडलनी के जागरण से मनुष्य को क्या लाभ होता है वो बताना चाहते माँ का स्वरूप ऐसा ही होता है कि अगर आपको कोई कड़वी चीज देनी हो तो उस पर मिठाई का लेपन कर देना पड़ता है किंतु सहयोग ऐसी चीज नहीं है सहयोग पे लेपन भी मिठाई का है और उसका अंतर्भाग तो बहुत ही सुंदर है सहयोग जैसे आपने जाना है सहज सहमा आपके साथ पैदा हुआ ऐसा जो योग का आपका जन्म सिद्ध हक का है वो आपको प्राप्त होना चाहिए जैसे एक तिलक ने कहा था बाल गंगाधर तिलक साहब ने कोर्ट में कहा था कि जन्म हक हमारा स्वातंत्र है उसी तरह हमारा जन्म हक स्वतंत्र को जानना है ये स्वतंत्र हमारे अंदर परमात्मा ने हजारों वर्ष संजो कर प्रेम से अत्यंत सुंदर बना के रखा हुआ है इसलिए इसमें कुछ करना नहीं पड़ता सिर्फ कुंडलिनी का जागरण होकर आपका जब संबंध इस चराचर में फैली हुई परमात्मा की प्रेम की सृष्टि से उनके प्रेम की शक्ति से एकाकार हो जाती है तब योग साध्य होता है और उसी से जो कुछ भी आज तक वर्णित किया गया है जो जो संतों ने वर्णित किया हुआ है जो मार्क्स ने कहा जो बड़े बड़े तत्ववे ने कहा उस परमात्मा के साम्राज्य की आपको प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ आप ही के अंदर जो सुंदर रचना है उससे घटित होता है आज आपसे मैं जैसा कि उन्होंने बताया था कुदरण के माध्यम से हम कैसे नाना विध लाभ उठाते हैं उसके बारे में बताऊंगी और दूसरी बात एक भी है जिससे हमारा आज तक कभी हित हुआ ही नहीं और अगर हित ही हमारे लिए सबसे उत्तमोत्तम चीज है तो सब कुछ छोड़ करके हमें अपने स्वार्थ में उतरना चाहिए स्वार्थ का अर्थ भी हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही सुंदर बताया स्व का अर्थ पाना ही स्वार्थ है लेकिन हम स्वार्थ को उल्टी तरह से समझते हैं जिससे स्व का अर्थ वो स्वार्थ हो गया और स्वार्थ पाते ही जो कुछ स्वयं के लिए हितकारी है वो तो होता ही है और स्वयं से निगड़ित जो सब कुछ है उसका भी हित हो जाता है सर्वप्रथम कुंडलिनी का जागरण होने जब शुरू होता है तो श्री गणेश मुराधार चक्र में इसकी व्यवस्था करते हैं जिस मनुष्य के अंदर श्री गणेश की शक्ति बलवत्तर है उसकी कुंडलिनी बहुत जल्दी ऊपर चढ़ती है और वहीं प्रतीक्षा में रहती है जैसे कि छोटे बच्चे हैं जिनके दिमाग में और कोई बातें नहीं जिनके हृदय में और कोई किल्विश नहीं है जिनके बातचीत में कोई कठोरता नहीं है ऐसे अबोध बच्चों को कुंडलिनी का जागरण बहुत लाभदायक होता है और ऐसे लाभप्रद चीज़ को पाने के बाद ये बच्चे दुनिया के बहुत सी गंदी चीजों से अपने आप अछूते हो जाते हैं वो गलत रास्ते पे जा ही नहीं सकते वो अपने को दुख देने वाली या समाज को दुख देने वाली कोई सी भी क्रिया कर ही नहीं सकते उनका उधर मन ही नहीं जाता वो सबके प्रति अत्यंत विनम्र और आदरयुक्त तो होते हैं किसी का भी वो अपमान नहीं करते किसी को वो दुख नहीं देते किसी को वो तकलीफ नहीं देते सारी चीजों के और उनकी दृष्टि अत्यंत शुद्ध और निर्मल होती है किसी की चीज छीन लेना किसी को भूषण देना किसी पे अपने गलतियों का बोझ डाल देना, इन सब चीजों से परे होकर पर वो एक बड़े तैयार होते हैं। और वो समर्थता ऐसी है कि उसमें वो अगर कोई गलत चीज देखते हैं तब भी एकदम पूरी सिना करके जो बात कहनी पड़ती कह देते हैं इसका उदाहरण में हमारी जो छोटी सी थी एक पांच वर्ष तब वो लोग उनके माता पिता उन्हें लद्दाख लेकर तो देखा कि एक लामा साहब बड़ा सा चोगा उड़ा उड़ा के बैठे हुए थे ये बिहार के रहने वाले हैं लोग तो जब उन्होंने देखा कि सब लोग जा करके महात्मा जी के पैर छु रहे और माँ बाप भी संकोच में जाके उनके पास छूने लग तब उनसे रहा नहीं गया छोटी सी थी जाकर के मैंने अपने हाथ ऐसे किए और वो एक टीले में बैठे थे उनकी और ऐसे गर्दन करके कहते हैं कि सर मुंडा और ये चोला पहनकर आप सबसे पैर छुआ रहे हैं आप पार तो नहीं हैं। पांच साल की उम्र में उन्होंने उनको सुना ऐसे मुझे याद है कि एक बार बड़े महान जो हमारे यहाँ महर्षि रमन हो गए हैं उनके सौ साल की वर्षगाठ पर मुझे लोगों ने अपने हाथ अतिथि बुलाया था उस वक्त मैं पर मैंने बम्बई के बड़े, बड़े भरे पंडित और बड़े आचार्य माने जाते थे वहां से खड़े होकर कहती है नानी ये जो मैक्सी पहन के बैठा है उसको भगाओ इससे इतनी गर्मी आ रही हम लोग यहाँ बैठ नहीं पाएंगे और उस माहौल में बहुत से सभी भी बैठे थे वो भी क्या उन्होंने भी हाथ हिलाया करके कि हाँ भी बड़ी गर्मी आ रही है इनको यहाँ से हटा इसमें यह समझना चाहिए कि वो बच्चे जो कि अत्यंत विनम्र है इतने सत्य प्रिय होते हैं कि जब देखते हैं कि असत्य को मंच पर बिठा दिया गया और सबके ऊपर उनका असर आ रहा है तो वो खड़े हो जाते इस प्रकार उन्हें धर्म की दृष्टि आ जाती कि जहाँ भी अधर्म होता है वहां वो खड़े हो जाते ये तो गणेश तत्व तो में जब आप भी जागते हैं तो आप भी एक बालक जैसे हो जाते हैं ईसा मसीह ने कहा था कि परमात्मा के साम्राज्य में आने के लिए आपको बालक जैसे होना चाहिए अब वो सारी चालाकी ये सब एक क्षण ही विलीन हो जाती सभी कुंडली जागृत होती जब आपके अंदर गणेश जागृत होते हैं और गणेश जागृत होकर के अपनी मां की लज्जा रक्षा करते हैं और तब कुंडलिनी उनके आदेश से ही जागृत हो जाती है अब जब उठकर उठ आपके स्वादिष्ट चक्र में आती है तो आपके अंदर एक नया संसार बसने लग जाता है सौंदर्य दृष्टि आपकी बड़ी कृष्ण हो जाती है एक साथ मुझे पैसा मेरे पास नौकरी वाकर नहीं पाप्त हो तो मैंने कहा कि तुम इंटीरियर डेकोरेशन का काम क्यों तो नहीं करते वो कहा भाई मुझे तो लकड़ी कौन सी लकड़ी क्या है ये मालूम कि मैं इंटीरियर डेकोरेशन क्या करूं मैंने कहा तुम करो सही उन्होंने इंटीरियर डेकोरेशन क्या किया लाखों पत्नी हो मैंने कहा सिर्फ जिस वक्त आप कोई तो चीज को किसी भी सौंदर्यवान चीज को आप बनाने जाते हैं तो सिर्फ उसकी आप चैतन्य लहरियां देखें अगर उसमें से चैतन्य की लहरियां आ रही है तो समझ लेना चीज बन गई और अगर नहीं आ रही है तो उसको मत बनाना पर उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ऐसा नहीं लगा कि यहां गर्मी आ रही है यहां कोई तकलीफ हो रही सौंदर्य दृष्टि कभी कभी इस तरह से विकसित होती है कि जो लोग कभी भी कविता नहीं लिखते थे गणितज्ञ है जनाब ने कविता क्या उनको मालूम नहीं वो ऐसी सुंदर काव्य रचना करते हैं कि देखते ही बनता है जिन्होंने कभी भी हाथ में कुंचली नहीं ली, कुछ भी इन्होंने चित्रित नहीं किया वो ऐसी सुंदर आकृतियां और ऐसे सुंदर विषय पर इतने गाय चित्र बनाते हैं सोचता है ये कहां से रवि वर्मा फिर से आ गए क्या इस संसार में क्योंकि मनुष्य उसके तत्व में उतर जाता है और वो तत्व है सौंदर्य दृष्टि सौंदर्य दृष्टि जो मनुष्य की होती है वो बाह्य होती है लेकिन जब वो पार हो जाता है उसकी उसकी दृष्टि सूक्ष्म हो जाती है उसको कोई अश्लील भद्दी चीज अच्छी ही नहीं लगती और जो भी चीज इस कवि ने सहयोग के बारे में इतनी बारीकी से लिखा है की मैं जिस घर में रहती हूँ उस घर का भी पता पूरा उस बारीकी से दे रखा इस विलियम ब्लेक की जो कुंचली है उसने ऐसी चीजें बना के रखी है कि सिर्फ उसे सहज सहजोगी ही समझ पाएगा या कोई आत्म साक्षात्कार महापुरुष उसे समझ पाएगा उन्होंने आज्ञा चक्र इतना सुंदर बनाया परमात्मा को बनाया जो दबा रहे हैं आज्ञात चक्र को ऊपर से कि, कि किसी तरह से खुल जाए ये चीज लेकिन वो कौन समझ पाएगा उसमें यही देख रहे हैं लोग की मसल्स कैसे बनाए हैं जो परमात्मा को दिखाया उसका नाक कैसा बनाया है उसका मुंह कैसे बनाया उसकी पूर्ण आकृति का जो है उससे कितना शुभ आ रहा है जब मैं लंदन पहुंची तो सर्वप्रथम मैंने कहा कि ब्लेक सौ वर्ष रात है उसने एग्जीबिशन से जाना है तो सब लड़के कहने लगे कि आप आपको तो कोई एग्जीबिशन वगैरह जाती नहीं मैंने कहा इसमें से तो जाना है हमें जब वहां पहुंचे तो सारा वातावरण इतना सुंदर लग रहा था सब तरफ से बहुत सुंदर चैतन्य की लहरियां बह रही थी और जैसे संगीत था मुझे लग रहा था लेकिन विभत्स लोगों की आंखें थे कि कौन दिखाया गया है, कौन कि किस तरह से भद्दे से है। क्योंकि उनकी दृष्टि में वो सौंदर्य था ही नहीं जिसको हम वहाँ उपभोग ले रहे थे अब आप जानते हैं कि प्रदेश में लोगों की दृष्टि बहुत खराब हो चुकी है वो तो किसी भी चीज में अश्लीलता के सिवा और कुछ देख ही नहीं सकती कि दृष्टि इतनी अधो गति पे चली गई लेकिन आज मैं सहयोग में देखती हूँ हृदय का तरीके, उनको एक जो तो महानता है वो उन लोगों में बड़ी ही कुशलता से पता नहीं कैसे बाहर प्रदर्शित होती है और मुझे आश्चर्य होता की ये लोग जो इतनी कुत्सित नजर से संसार की ओर देखते थे आज एक गौरव से देख रहे हैं कि देखे संसार क्या आपने सुना होगा कि मोनालिसा नाम का एक पेंटिंग है जो जो लियोनार्डो ने बनाया, और कि पेरिस के बड़े वाले दुर्ग के प्रदर्शनी में रखा हुआ है जहां अनेक लोग जाते हैं उसे देखने के लिए मैंने एक दिन कहा कि आप जाके देखना की मोनालिसा जो है उसे वाइब्रेशन आते है इतने सालों से बनी हुई चीज उसको देखने के लिए हजारों लोग आते हैं उसकी कोई तो बड़ी आजकल की मॉडर्न जैसी नहीं है काफी शरीर है उनका और उनके मुख पर एक हंसी है एक सादगी है और हजारों लोग इतने दिन से उसे देखने आ रहे हैं मैंने कहा आप भी जाके देखिए उसमें क्या चैतने की लहरियां आती या नहीं जब ये लोग पैरिस गए इनका माँ अंदर घुसते ही नए हमें आ रहे थे हम तो अभिभूत होके देखते रहे हमने दे कितने बार इसका चित्र देखा दे कभी ऐसे लगा फ्रांस के लोग जो की माही है कुत्सिकता में जो कि बहुत ही गंदी बातों में उलझे हुए उनके साहित्य और उनके तौर तरीके इतने गंदे हैं कि उनसे कुछ सीखने का ही नहीं मैं तो उनको कहती थी कि आपका तो बाथरूम कल्चर है पूरा आप पूरे बाथरूम कल्चर के लोग हैं और आपको कोई बात नहीं आती लेकिन आज वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं और इतने सुंदर लोग हैं इतने सुंदर हो गए हैं क्या आश्चर्य लगता है कि जैसे ही उनके अंदर आत्मा का दीप जल गया तो इतने प्रेम के शुद्ध स्वरूप में शुभ अशुभ के विचार से प्लाविक वो इतने कीचड़ में बैठे हुए यह कमल पता नहीं किस तरह से खिलकेर सब दुर्भित हो गए ये तो आपके स्वाभिष्टान चक्र पे उन्दली नीचे आने से होता है जिसको संगीत नहीं सुनाई देता अब जानते हैं आप कि बहुत से लोग क्लासिकल म्यूजिक पसंद करते। अब ये तो उन से आया हुआ हमारा भारतीय संगीत है हम लोग बहुत लड़ते हैं कि हम भारतीय भारतीय जिसको अगर हमारे यहाँ का संगीत नहीं समझ जाता मैं तो उसको भारतीय किसी प्रकार भी नहीं माना इस मामले में हम लोग हमेशा विदेशों से ओर दौड़ते हैं उनसे हम उनका संगीत सीखने का प्रयत्न करते हैं। इस घराने, इस महान योग ने इतना ऊंचा संगीत हमें दिया उसको हम समझ नहीं पाते हमारा लेक्चर हो रहा था दिल्ली में अमजद अली साहब भी सहयोगी हैं जब से सहयोगी हो गए बहुत बदल गए और उनकी सारे बचाने में भी बहुत फर्क आ गया लेकिन जैसे उन्होंने बजाना शुरू किया आधे लोग उठ के चले गए हम तो माँ को सुन आए थे मैंने सबाई मैं ही तो बोल रही हूँ ये अहमद अली क्या बजा रहा है मैं ही इसमें बोल रही हूँ बैठो तो सही जिसको संगीत का वह भी शौक नहीं है उसको सोचना चाहिए कि एक दिन ऐसा आएगा कि ऐसा आपको शौक लगेगा कि चाहे संगीत कार उठ जाए आप नहीं उठ ये हाल इन हमारे सहयोगियों का है आज देश विदेशों में जहां जहाँ सहयोग पहुंचा है हजारों के तादाद जहाँ भी होंगे कोई म्यूजिशियन आए भीमसेन आप जानते हैं पंडित भीमसेन जोशी महाराष्ट्र के बड़े भारी हैं जो कि श्री और मारवा जैसे राग की जो बड़े-बड़े जानने वाले भी तंग आ जाते हैं उसी मारवा में जम जाते हैं और उसके स्थाई पर बैठे हुए आराम से पूरा मारवा का बांधा देखते हैं जैसे की कोई इमारत अंदर बढ़ रही ये असली भारती है इनको मैं असली भारती समझती हूँ जिनका ओंकार से संबंध है जो उनका संगीत सारे सुनते महाराष्ट्र तो कोई जानता भी नहीं कि साउथ इंडियन म्यूजिक क्या होता है थोड़ा बहुत तो थ्योरी में जानते हैं लेकिन सारे महाराष्ट्र और सारे प्रदेश के लोग और सब बैठे रहे उनके उनका बजाना देखते हो वो खुद है इस तो मद्रास में लोग नहीं मिलते जो यहां बैठे मां आपके सुन रहे उस सूक्ष्मता में मनुष्य उतर जाता है जहां संगीत का कला का किसी भी सर्जन का क्रिएटिविटी का जो गाभा है जो उसका अंतरंग है उसे पकड़ लेता है जहां आनंद टिका हुआ वो कैसे होता है क्योंकि तो जब आप कोई भी राग सुनते हैं कोई से भी गाना सुनते हैं कोई सभी संगीत सुनते हैं या आप कोई नाटक देखते हैं या कोई नृत्य देखते हैं कोई तो भी चीज होती है तब आपके अंदर विचार की श्रृंखलाएं शुरू हो जाती है जैसे आज माँ आपका बोलेंगी अब ये नृत्य चला मतलब आप अगली बात सोचने लगे या आप ये सोचते हैं कि भाई जिन्होंने नृत्य किया अब इनका कहीं और नृत्य क्यों किया जाए बड़ा अच्छा नृत्य किया ये किसने नृत्य किया हर तरह के विचार आपके दिमाग में घूमने लग जाते हैं या आप सोचते हैं कि इस छानबीन हो गई और वो भी इस बुद्धि तो तो कलाकार है उसने जो कुछ बनाया और उसमें जो आनंद उलोला है वो सब खत्म हो गया आपके विचार ही चलते रहे एक के बाद एक कोई सी भी सुंदर वस्तु है जैसे कोई सुंदर सा बना हुआ कालीन जब उस कालीन की ओर हम नजर करें तो बल हम देखते रहे बस देखते रहे और यह ना सोचे कि कितने आया, कहां से आया क्या हुआ इसको कैसे ले ले तो उसका जो आनंद है, उस कलाकार ने जिस आनंद से उसे बनाया था वो पूरा की पूरा ऊपर से गंगा जैसे बहुत गंगा ऊपर उप से बहता, है ये सिर्फ आत्म साक्षात्कार के बाद घटित होता है क्योंकि आप निर्विचार में समाधि होने से आप उसको पा सकते आगे चल करके हम नाभि चक्र पे आते हैं नाभि चक्र से ही कमल जैसे ब्रह्मा निकल करके ये सृष्टि करते हैं जिनसे कि हम सौंदर्य दृष्टि को प्राप्त करते हैं लेकिन जब हम नाभि चक्र पे आते हैं तो नाभि चक्र ये हमारे खोज का चक्र है नाभि चक्र से हमने खोज शुरू की मान लिये कि जानवर से ही सोच लीजिए कि उसने खोजना शुरू कर दिए शुरू में वो खाना पीना ही खोजता रहा जब वो मच्छावतार बन करके किसी ने एक कदम आगे बढ़ाया कि आओ जमीन पे आके देखो तब उसमें कचरे जैसे जमीन पर चलने वाले उसमें रेघने वाले इस तरह के जानवर तैयार हुए ये खोज बढ़ते बढ़ते बढ़ते बढ़ते मनुष्य स्थिति में जब आ गई तब उसके अंदर धर्म की जागृति धर्म की जागृति ऐसी हुई कि हमारे लिए कोई चीज धर्म है और कोई अधर्म है ये बात सिर्फ इंसान ही सोचता है जानवर कभी नहीं सोचता हमारी हमारा जो एक छोटा सा सहयोगी एक दिन मुझसे पूछता है कि माँ अच्छा बताइए कि शेर के बच्चों को क्या होता होगा मैंने कहा क्यों क्योंकि शेर के बच्चों को शेर कहता होगा कि तुम ये गाय को खा लो तो वो तो खाते हुए तो उनसे तो पाप हो जाएगा ना मैंने कहा बेटा उनके लिए कोई पाप नहीं क्योंकि वो तो पाश में पशु है मनुष्य को ही पाप की भावना, और मनुष्य को अच्छे बुरे की भावना अंदर से ही प्रकाशित हुई है और यही धर्म जो है वो जिस वक़्त हमारे अंदर जागता है तब हम कहते हैं कि नाभ चक्र का धर्म दस धर्म माने गए हैं और इन दस धर्मों पर जो बड़े बड़े दस महान आदि गुरु स्थापित किए गए हैं उनको जगा देने से कुंडलिनी हमारे अंदर धर्म की स्थापना कर देती माने यह कि हमें कहना नहीं पड़ता है कि आप ये काम मत करिए यहां पर जो कुछ सहयोगिया है कहीं अधिक प्रदेश में भी है और कहीं अधिक और जगह है हमने कभी उनसे नहीं कहा कि आप शराब मत पीजिए। गरीब में आप कहिए कि आप शराब मत पीजिए तो आधे से ज्यादा लोग तो उठ के चले जाएंगे यहां भी कुछ ऐसा ही हाल होगा <laughs> लेकिन मैंने कभी नहीं मैंने ये भी नहीं कहा कि आप तंबाकू मत खाओ मैंने ये भी नहीं कहा कि आप ड्रग लो। मैंने कहा इस गली में बस आ जाओ और जैसे ही सहयोग उन्होंने प्राप्त किया दूसरे दिन से ड्रग छो दिया दूसरे दिन से छोड़ दिया ये क्या ये सांप इसको छोड़ो अपने आप हटा तो मैंने कुछ नहीं कहा उसे नाभी चक्र के जो कुछ भी दोष है जैसे कि हम गलत गुरुओं के पास जाते हैं, एक गुरु के पास गए जिसको देखो उसको हम नमस्कार करते फिर तो गुरु तत्व जो है वो नाभी के चारों तरफ स्वाधिष्ठान के माध्यम से फैला हुआ है स्वाधिष्ठान उसके चारों तरफ घूमता है और उसकी जो परिधि बनती है उसमें हमारा गुरु धर्म बनता है तो खोज में आदमी फिर गुरु के पास पहले तो और जगह भी खोजता है सप्ताह में खोजता है, पैसे में है उसमें खोछता, उसमें खोछता। जब वहां भी नहीं मिला तो चलो भाई किसी को गुरु बनाना चाहिए तो वो गुरु बनाने की जगह जैसे हमारे घर में एक नौकर रख लेते हैं उस तरह से गुरु रख लेते जाते रहता है इतना रुपया उसको दो उसका इतना रुपया दो उनका खान पीन देखो उन लोग का खाना पीना देखो तो आश्चर्य होता है कि इतना कैसे खा ले उनकी ये व्यवस्था करो उनकी वो व्यवस्था करो और वो आराम से अपने बैंक में रुपया भेजते रहते उनको भी एक इतना विचार नहीं आता कि मैं जो व्यवहार कर रहा हूँ क्या मेरे गुरु का व्यवहार है और जो उनके शिष्य है जो उनके आगे नतमस्तक होकर घूमते हैं उनको भी विचार नहीं आता कि इसका चरित्र क्या है गुरु जैसा है इसका तो पूरे समय लक्ष्य हमारे देखते ही है तो भी हम इसी की ओर क्यों दौड़ते जा रहे हैं कहीं से कोई चमत्कार दिखा दे कहीं कुछ ला दे वह उसी के पीछे लोग चले जाते जब आपका गुरुधर्म टूटता है तब, तब अध की शुरुआत हो जाती है तो खोदने के बजाय भटकता है जिसे मैं तो कलेक्टिव सबकॉन्शियस माने सुप्त चेतन और सामूहिक सुप्त चेतन में उतरता हुआ उसको जहां जाता है जहां सब कुछ जो पहले मरा है गत है वो रखा हुआ है पास्ट पूरा और जो मनुष्य भविष्य की बात करता है प्लानिंग करता है आगे की सोचता है और उसमें खोजता है सप्ताह में खोजता है या वैराग्य में और अपने शरीर को तंग करके मैं को बड़ी भारी सिद्धि ले लूंगा इस तरह की बातें सोचता है वो राइट साइड को चला जाता है अब गुरु लोग लेफ्ट साइड वाले भी हैं राइट साइड वाले भी हैं इसी प्रकार कुछ ड्रग्स है जो कि राइट साइड में डाल देते हैं कुछ लेफ्ट साइड में डाल देते अब आपको आश्चर्य होगा कैंसर जैसी बीमारी ये साइकोसोमेटिक कही जाती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि कैंसर जो है ये सिर्फ शारीरिक बीमारी है बिल्कुल नहीं। ये साइकोसोमैटिक आपके राइट साइड में आप अपना शारीरिक और बौद्धिक कार्य करते हैं और अपने लेफ्ट साइड में आप मानसिक कार्य करते हैं अंग्रेजी भाषा तो ऐसी कमाल की है कि सबके लिए एक ही शब्द माइंड चाहे वो बुद्धि हो चाहे मन हो तो आप जो मन का काम करते हैं वो आपकी लेफ्ट साइड है जो आप बुद्धि और शरीर का काम करते हैं वो आपकी राइट साइड है अगर आप राइट साइड से बहुत ज्यादा काम करते हैं बहुत ज्यादा से आप परेशानियां उठाते हैं जैसे कि खास करके मैं आपसे कहूंगी नाभिक चक्र में जिसे हम लेफ्ट नाभी कहते हैं लेफ्ट साइड में आपकी जो एक विशेष है जिसे स्की जाता है उसमे जब आपको इस्तेड़गड़ इस आप होने लगा स्पीडोमीटर है वो खिलने लगा इसको मारा उसको मारा दुर्घटना हुई है वो अखबार विश्वामित्र जी के जो क्षमता <laughs> जो जो शुरू हुआ हुआ है है कि चीजों पेट में जो बैठा हुआ, ये स्पीडोमीटर असर कर जाता उसके बाद उठे जल्दी जल्दी भागे आपने सोचा कि चलो जल्दी से मोटर पकड़े और जाएं तो मोटर के सामने बहुत सारी चलाते चलाते जाम हो रहा है कुछ हो रहा है उसमें आप परेशान परेशान पहुंचते पहुंचते दफ्तर में पहुंचे कब पहुंचे पहुंचे, पहुंचे वहां से फिर परेशानियां खाना ठीक से खाया ना दीदी ने जा, चले जा रहे ये सब चीजें आपको पता नहीं नुकसान दे इससे ब्लड कैंसर होता है पहले जमाने में भी पति खाना खाने बैठता था आराम से नहा धो करके इतने से बैठते थे और पत्नी पंखा झलती थी धीरे धीरे खाना परसती उस पंखे के झलने में जो स्पीड थी वो वो स्पीड खाने की होनी चाहिए और धीरे-धीरे कर खाते थे। से खा करके और फिर कि अभी दौड़े यहा वहां से दौड़े वहां वहां से दौड़े वहां इससे आपका स्पीडोमीटर खराब हो जाता है जिसको कि आपके रेड ब्लड पार्स जो रक्त की पेशियां होती है उनको बनाना पड़ता है वो पगला जाता है उस पागलपन में जैसे कहते हैं गोस क्रेज़। और उस पागलपन में उसको तो समझ नहीं आता कि इस पागल आदमी को इस तरह से मैं ब्लड सप्लाई करूं अब ये वनरेबिलिटी जिसको कहते हैं कि अब तैयारी हो गई आपके कैंसर में इससे कोई सी भी काली विद्या से कहिए भूत विद्या से कहिए गुरु प्रसाद से कहिए या और किसी तरह से ऐसी चीजों से कोई भी चीज आपके अंदर आ जाए आपके अंदर ब्लड कैंसर स्थापित कोई इस तरह की हो कि जो रात दिन आफत में मची हुई है, आज पापड़ बेलना है फिर कल और कुछ बनाना है पति को वश में रखने के लिए औरतें बड़े होशियारी से काम करती है तरह तरह के खाद्यान्न बनाना है इसका प्लानिंग करना है उसका प्लानिंग करना है उनके बच्चों को भी हो सकती है अगर वो उस वक्त गर्भवती हो तो बच्चों को हो सकता है अगर कोई बच्चा हो भी जाए ठीक ठाक पैदा उसके पीछे लग गए उठो भाई सवेरे उठो जल्दी जल्दी करो चलो जाने का है स्कूल में जाने का है वो बड़ी मुश्किल से एडमिशन मिला वहां इतना रुपया भर्ती किया ये सारा समाज ही ऐसा बना हुआ है कि सब लोग उथल पुथल में चल रहे हैं इस उथल पुथल से ब्लड कैंसर की होने की बड़ी संभावना हम तो इस में बैठे रहते और इतमान में बैठने से भी कोई चीज कम नहीं होती सब चीज ठीक ठाक हमारे विचार से तो ऐसी कोई बात नहीं की जिसके लिए मनुष्य इतनी जल्दी मचाए या हड़बड़ी करे अब इसका इलाज कैसे होता है इलाज ये होता है कि जैसे ही कुंडल आपके नाभि चक्र में आ जाती है तो शांति प्रस्तावित हो जाती है शांत हो जाता है, है। पूर्वक सब देखते रहता है देखते रहता है और वो शांति उसको कहती है शांत हो जाओ शांत हो जाओ जैसे अब हमें तो जाना है ट्रेन में और बाकी सब परेशान है कि आपको जाना है चलिए चलिए आखिरी मिनट ये छोड़ वो छोड़ दो तो पहुंचे वहां देखा क्या ट्रेन अभी आठ घंटे लेट है मैंने पहले ही कहा था कि क्यों इतने जल्दी से आ रहे हो घर से आराम से चलो पहले पूछ ही लिया होता लेकिन ये जो हड़बड़ी का स्वभाव है जो हड़बड़ हमारे अंदर है एक उसका उदाहरण मैंने दिया कि आजकल के वातावरण में किस तरह से कैंसर के आप एक उसके आमंत्रण के आंगन बन जाते जिससे कैंसर आप पे असर कर है अब लंदन में हमने तीन चार लोगों का ब्लड कैंसर ठीक किया तो मैं कौन कहूँगी मैंने, मैंने उनकी कुंडली का जागरण करके वो ठीक हो गए मैंने कुछ किया नहीं उनकी कुंडली जागरूक हुई वो लेकिन इस हड़बड़ के सिवाय अनेक और प्रकार के हम दोष करते हैं जैसे कि डॉक्टर लोग तो यहां से आप जानते हैं कि कितने बड़े बड़े डॉक्टर लोग हमारे साथ लगे हुए हैं और इनको जब हम समझाते हैं है ये ऐसे मुंह फाड़ के देखते हैं बात को कि माँ कैसे कह रही किंतु तो हम इसे सूक्ष्मता से जानते हैं आपके अंदर जो सूक्ष्म चीज है वो ये समझना चाहिए कि आपके शरीर में शांति गहन बात एक ऐसी बताओ सूक्ष्म बता के आपके यहाँ भी अभी कुछ डॉक्टर बैठे होंगे जो नहीं जानते हैं न मानते भी शायद ना हो तो जिस वक्त ये स्वादिष्टान चक्र चलता है इसको एक तो पेट के भी है, उनको संभालना पड़ता है हुआ हुआ आपके हुआ, और, और सबको तो पड़ता ही है इसके अलावा ये जो सर में इसे मेन कहते हैं जो मेद से बनता है ये जो ब्रेन हमारे सर में है इस ब्रेन के लिए इसको ग्रे मैटर पेट की जो फैट है उसको परिवर्तित करके ट्रांसफॉर्म करके अपने ब्रेन में भेजना पड़ता है यह उसका मुख्य काम नहीं है एक और काम है लेकिन जब आदमी बहुत सोचता है आगे की सोचता है प्लानिंग करता है ये करता है वो करता है सरसेबर की खोपड़ी सोचती रहती है तब ये कार्य एक एकमात्र उसे करना पड़ता है और बाकी सब काम बिल्कुल ठप हो जाते हैं इसीलिए लोगों को लीवर का ट्रबल हो जाता है खासकर मैं देखती हूँ कि आपके कलकत्ते में लोगों को लिवर की बीमारी बहुत ज्यादा नारी है और सूर्य नारी बहुत चल जाने से मनुष्य को सूर्य की जहाँ बहुत और ताप हो और ऊपर से सूर्य नारी बहुत चल जाए तो जरूरी है कि बेचारे इस स्वादिष्ठान चक्र को इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि वो जो एक लिवर है उससे वो देख नहीं पाता इसलिए यहां लोगों को लीवर की बीमारी हो जाती फिर डॉक्टर ने उसका नाम बनाया माइग्रेन माइग्रेन माइग्रेन कोई चीज है नहीं सब बेकार की इसमें सिर्फ आपका लिवर होने से माइग्रेन होता है या आप किसी से तो भी हो सकता है ये तो लेफ्ट साइड बात हुई लेकिन तो राइट साइड की बात में कर रही तो इस तरह से आपकी शारीरिक तकलीफें इसलिए ठीक हो जाती है कि आप निर्विचार हो जाते हैं सहयोग में आप विचार बहुत कम करते विचारों से परे आप रहते हैं तो जब प्रेना तक एक विचार उठता है गिर जाता है दूसरा विचार उठता है गिर जाता है इसके बीच में जो जगह है उसे विलंब कहते हैं ये विलंब जो है ये वर्तमान है आज अभी इस वक्त इस क्षण ये ये जगह है हम हम या तो तो आगे की सोचते हैं, पीछे की सोचते सोचते हैं हैं हैं पीछे इसी इसी के के कमान पर पे कूदते रहते हैं। हमारे पूरी समय मस्तिष्क चलते रहता है खोपड़ी हमेशा घूमती रहती है और उस वक़्त ये मेहनत करके और इस मेज की पूर्ति करने के लिए हर समय तत्पर हो जाता है फिर आपको डायबिटीज होता डायबिटीज भी इसी से इसी से होता है कि आप पूरी अपनी शक्ति जो है स्वादिष्टान की अपने सोचने में लगा हैं। देहात में मुझे पता नहीं यहाँ है या नहीं पर हमारे महाराष्ट्र में तो लोग इतनी चीनी खाते हैं देहात में कि तो कहते हैं कि चम्मच खड़ा हो जाना चाहिए चीनी में तब कहीं चीनी पड़ी नहीं तो क्या ये वो तो पीने की चाय है या दूध है इतनी चीनी खाते किसी को डायबिटीज नहीं होता देहात में किसी को डायबिटीज होता ही नहीं शहर वालों को ही क्यों होता और जो टेबल पे बैठ से रोज प्लानिंग बनाते रहते हैं और सबका कबाड़ा करते हैं उनको क्यों होता है उनको ये बीमारी क्यों होती है वजह ये कि आप जरूरत से ज्यादा सोचते हैं सोचने कोई की कोई जरूरत ही नहीं पर कोई कहे कि मत सोचो तो हो ही नहीं सकता एक साहब में आए हमारे पास डॉक्टर साहब नहीं बैरिस्टर थे अब तो वो सहयोग में आ गए वो एक अंजीरिया के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, वो स्विटरलैंड में आए और मुझे कहते हैं कि माँ चाहे मेरी गर्दन काट दो चाहे मेरा सर फोड़ दो पर ये विचार परीक्षा सारा कुछ डायबिटीज वगैरह सब खत्म उसके बाद आप पे हाई ब्लड प्रेशर भी इसी से होता है क्योंकि किडनीक हो गई किडनी देखा नहीं उसको संजेने तो वो भी आपको बीमारियां हो अरे बीमारियां इसलिए होती है और सहजोगी आपके चक्र को करती है तो एकदम सारी बीमारियां और आपका चित्त बीच में स्थिर हो जाता है जब आपके अंदर धर्म शक्ति जागृत हो जाती है तभी फिर हम कहते हैं कि लक्ष्मी तत्व से आप महालक्ष्मी तत्व में वो करते हैं जैसे कि जहां जहां लोग पैसे वाले हो जाते हैं एक्सप्रिय आ जाता है वहां वहां वो अजीब पागलपन में घूमते जैसे कि आप अमेरिका में जाइए तो जितने अमीर लोग हैं या तो वो बिल्कुल ही मूर हो जाते हैं इडियट्स या वो नहीं है तो वो ऐसे ऐसे बातें करते हैं कि जैसे कि किसी ने आत्महत्या कर ली ऊपर से नीचे कूट और किसी ने अपने चार पांच बच्चे ही मार डाले को समझ में नहीं आता है कि पैसा हो जाने से अगर इतनी आपसे आती तो बेहतर है कि हम गरीबी में हैं। तो लोग की अगर आप बातें सुनिए तो आश्चर्य करेंगे कि ऐसे तो वो ना भविष्य थी कभी ऐसे ऐसे लोग संसार में आए ही नहीं जैसे हम देखते हैं अमेरिका की बात नहीं है आप कहीं भी जाइए और यहाँ तक जहाँ पर लोग कहते हैं कम्युनिज्म बड़ा फैला हुआ है ऐसे रशिया में भी एककाफत है आए दिन दीदी को छोड़ना आए दिन दूसरी शादी करना और बुढ़ापे में जा करके सब लोग कहीं ऑर्फनेज में बैठे 10 दस की और 10 दीदियां करी सब ऑर्फनेज में जा के बैठे, ऐसा समाज तैयार हो जाता है ऐसे धन को पाने से वो लक्ष्मी स्वरूप नहीं होता अब लक्ष्मी की व्याख्या जितनी सुंदर बनाई हुई है हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कि लक्ष्मी जो है वो एक कमल दल पे खड़ी है मैंने किसी पर अपना असर नहीं डाल हल के के तो जा करके, बड़ी सी ले जा करके, किसी को दिखाती नहीं है लक्ष्मी और एक हाथ उनका दान और एक हाथ उनका आश्रय होता है इससे वो लोगों को दान देती है और एक हाथ से आश्रय देती है और दो हाथ ऊपर में जिसमें हैं जिसमें कि दो हाथ में कमल है गुलाबी रंग के गुलाबी रंग का लक्षण होता है कि उनके हृदय में प्रेम है इस कमल का यह अर्थ होता है कि ये कमल में अगर भवड़ा जिसके अंदर इसमें काटे होते हैं और काला कदम में आकर के भी उसमें बैठ जाए तो भी वो अपने अंदर उसे समा लेता है अपनी सुंदर शैया पे सुना लेता है वही लक्ष्मीपति हो सकता है जिसमें ये गुण है लेकिन पैसे वाला मैं उसको लक्ष्मीपति नहीं मानती अगर किसी गढ़े के ऊपर अगर आप रुपया टांग दीजिए तो क्या वो लक्ष्मीपति हो सकता है लक्ष्मीपति होने के लिए कम से कम ये चार गुण मनुष्य में होने चाहिए इस तरह की लक्ष्मी जो है फिर जागते जागते महालक्ष्मी तत्व को आती है तब मनुष्य खोजने लग जाता है और जब वो खोजने लग जाता है तब वो ऊपर की ओर उठता है जिस वक्त वो उठता है तब श्री जगदम्बा जो है वो हमारे हृदय चक्र में रह करके अकेली सब दुष्टों से जो जो ऐसे साधकों को सताता है उन सबका खंडन करता मार डालती है उनको निपात कर दे कर देती उसको किसी से डर नहीं और खड़े होकर के आपका आश्चर्यों पर ही कहा था लेकिन उन्नीस में उन्नीस में हमारे यहां एक बड़ा कावजी जहांगीर हॉल है मैंने खड़े होकर एक एक दुष्ट गुरुओं का नाम कौन से राक्षस पड़े थे कौन नरकासुर था कौन रक्त बीज था कौन दूसरे असुर था सबके नाम लेकर के कहा तो हमारे पति के पास खबर गई कि इनको तो कल मार देंगे लोग पकड़ मैंने कहा मारे हाँ तो सही हाथ तो उठाए मेरे ऊपर में लेकिन किसी ने भी अखबार में या किसी ने भी किसी कोर्ट में जा करके गली नहीं की रख क्योंकि सत्य की तो यहाँ जगदम्बा खड़ी होकर और सारे दुष्टों का सामना करती है कि मेरे जो बच्चे परमात्मा को तकलीफ ना हो वो कोई परेशानी नहीं उसके आंचल में छिपे हुए वो ऊपर की ओर उठते चले ये जगदम्बा का चक्र यहाँ पर बना हुआ इसके बारे में मेडिकली इस तरह से समझाया जा सकता है कि हमारा जो यहाँ पर स्वर्णम नाम की नाम की हड्डी है यहाँ से स्टर्ण कहते हैं थोड़ी देर हो जाएगी हर्ष तो नहीं, <प्राणी> नहीं। स्टर्णम नाम की एक हड्डी है और इस हड्डी में जगदंबा जो है इसको कि भ्रमरम्बा कहती है वो भ्रमर बनाती जिसको की मेडिकल साइंस में व्हाट कॉल देम एंटीबॉडीज द मेडिकल साइंस एंटीबॉडी क्या करें हम लोग का उलट उलट लाभ है एंटीबॉडीज क्या बराज्योगी हो एंटीबॉडीज यहां पैदा होते हैं और ये जो होती हैं ये अगर किसी से भी हमारे अंदर आक्रमण हो तो उस आक्रमण को वो पूरी तरह परास्त कर सकती हैं और उनसे लड़ती है ये हमारे स्वनम बोन में 12 वर्ष की उम्र तक बनती है और उसके बाद सारे शरीर में फैल जाती है और जैसे कि कोई आफत सामने आए तो एकदम ये हड्डी जोर से ऊपर नीचे होने लग जाती है और उसका जो संदेश है उसका जो मैसेज है वो इन एंटीबॉडीज पे पहुंच जाता है वो तैयार हो जाते हैं और तैयार होने के बाद वो लड़ते हैं और परास्त कर देते हैं लड़ते रहते हैं जब तक कोई भी परेशानी मनुष्य को रहेगी ये देवी के भ्रमर लड़ते रहते ये तो देवी की व्यवस्था है हमारे लिए लेकिन जब मनुष्य देवी स्थिति में आता है तो उसके अंदर मां का प्यार उमड़ पड़ता है अपनी माँ को भी पहचानता है हमारे पति भी लोगों को बहुत प्यार हो जाता है और वही प्यार अब वो दुनिया को बांटना चाहता है उसे रहा नहीं जाता कोई आदमी परेशान है दुखी है हर इंसान जहां भी बैठा होगा भाई तुम्हें क्या तकलीफ है क्या है उसके लिए दौड़ता है और मेहनत करता है एक जिसे हम करुणा कहते हैं कंपैशन कहते हैं वो मिशनरियों जैसे लोगों को घर में ला करके मरते हुए लोगों को ईसाई धर्म नहीं सिखाता और फिर उसके बाद नोबल प्राइज मिलता है ऐसे लोगों को ऐसा नहीं करता वो जो उसके अंदर कंपैशन है जो करुणा है उस करुणा की शक्ति से लोगों को उनकी बीमारी उनकी तकलीफें उनसे बचाता है उनको ठीक करता है यह नहीं कि उनके ऊपर में लगा दिया तुम हिंदू तुम मुसलमान तुम क्रिश्चियन, ये कुछ नहीं इसे क्या मतलब है गधे के ऊपर कुछ भी लगा दीजिए तो गधा तो गधा ही रह जाता है लेकिन उसको वो महामानव बना देते हैं बहुत से लोग हमारे पास तो बीमारी के लिए आते रहे और आज वो बड़े बड़े सहयोगी बने हुए बैठे हुए उसकी करुणा इतनी शक्तिशाली होती है कि कहा जाता है देवी के लिए कटाक्ष कटाक्ष निरीक्षण एक कटाक्ष भी ऐसे आदमी का किसी पर पड़ जाए तो वो एकदम स्वस्थ हो सकता है स्वस्थ स्व में जो स्थित है स्वस्थ है हमारे यहाँ जितने भी शब्द हैं, उनको आप देखें तो सब स्व पे ही आते हैं स्वस्थ जो आदमी स्व में स्थित हो जाता है और आप उसकी शक्ल से पहचान सकते अरे अभी तो आप बीमार थे और अभी आपको क्या होगा इसमें कोई चमत्कार अमतकार कुछ नहीं जो बात आप जानते नहीं है वो आपके लिए जरूर चमत्कार पूर्ण लगेगा वो दूसरी बात है लेकिन ऐसा कोई चमत्कार नहीं है आपके अंदर ये सब चीजें हैं जब कुंडलिनी जागृत हो जाती है तो आपके अंदर अपने आप ही स्वस्थता आ जाएगी अब बहुत सी औरतों को आपने सुना है कि ब्रेस्ट कैंसर की बीमारी हो जाती है क्यों होती है वजह यह है कि पतिगर किसी तरह से स्त्री को रक्षित भावना नहीं देता सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं देता है या उसका पिता या किसी तरह से स्त्री हर समय इन सिक्योर अरक्षित महसूस करे तो उसको ये बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसका जो मातृत्व है वही ही जाता है मातृत्व का के ऊपर का विश्वास चल जाता है जैसे कवि ने कहा है हाय अबला तेरी यही कहानी आंचल में है दूध और आखों में पानी ऐसी बात है कि स्त्री के जब आरक्षित स्वभाव को आप खिला देते हैं तो उसको बीमारी हो जाती ये शायद इसको जानती ना हो अब राइट साइड में जो हमारे जिसे हम कहते हैं कि राइट हार्ट हालांकि हार्ट राइट में नहीं होता है लेकिन इसका जो हार्ट चक्र का हृदय चक्र का इसे अनहत भी कहते हैं जो राइट हिस्सा है उसमें रक्त गृतियां आ जाए तो आस्थमा की बीमारी हो जाती है। अब यह श्री रामचंद्र जी का चक्र है हम लोग श्री राम श्री राम श्री राम तो खूब करते रहते हैं लेकिन ये श्री राम हमारे अंदर राइट हाथ में है और जो लोग श्री राम श्री राम श्रीराम ज्यादा करते हैं उनको ये बीमारी ज्यादा होती इसका और एक कारण है श्री राम पिता है। हमारे पिता हैं हमारे अगर पिता का स्थान किसी तरह से खराब हो गया हो अगर हमने अपने पिता को बचपन में खो दिया हो या या हम हम भी भी एक बुरे के के पिता अपने बच्चों को चार के ही चीजों में व्यस्त रहते हैं, और पति होकर पत्नी के, के तरफ से अगर हम परेशान है तो भी जैसे कि श्री राम वन में भटकते रहे ऐसे अब जो मनुष्य अपनी पत्नी के लिए भी वन में भटक रहा हो या पत्नी की तरफ से तकलीफ पा रहा हो या तकलीफ दे रहा हो तो पति और पिता का स्थान श्री राम का जो चक्र है जिसे हम राइट हार्ट कहते हैं उसके कारण ये बीमारियां हो सकती हमारे अंदर अनेक सी बीमारियां ऐसी जो बहुत सहज में ठीक हो सकती अगर आपने श्री राम को खड़ा कर दिया तो फिर आपको अस्तमा कैसे हो सकता है लेकिन सबसे ज्यादा ये बीमारी जो सरकारी नौकर है ब्यूरोक्रैट या जो सत्ताधीश है या सत्ता से गिर गए पर अभी सत्ता के पीछे लगे हुए हैं या जिसे हम लोग कहते हैं पॉलिटिशियंस इनको ज्यादा होते श्री राम जो है सोक्रेटिस के की, की जो वणित बेन विश्वास करते लोगों का हित ही जिनका एक लक्ष्य है ऐसे श्री राम सॉक्रेटिस में वर्णित कर रखे हुए लेकिन ऐसे कितने हैं इन ब्यूरो में ऐसे कितने लोग हैं कि जो ये सोचते हैं कि हम इनके बेनोवलेंस के लिए है हम इनके हित के लिए हिंदुस्तान में तो जो सुनिए तो भगवान ही बचाए रखे मुझे तो समझ नहीं आता का क्या हाल होने वाला घमराहट होती है तो इन्होंने कहा कि माँ ये तो मिल नहीं सकती जमीन मैंने कहा क्यों तो भाई पैसे दे रही थी जमीन क्यों नहीं मिलेगी ना उसमें आपको वो पैसे खाते है पैसे क्या खाते उनको खाना वाना भेज दो पैसा क्यों वो पैसा खाते वो पैसा खाते है वो सब पैसा ही खा रहे है। श्री राम तुमने तो नहीं श्री राम का भजन करने से आप हितकारी राजा नहीं हो सकते हितकारी जो राज्य करेगा वही इंसान श्री राम का साम्राज्य में भी उनका सेवक हो सकता है इसमें से कोई लोग हैं उनको इस कदर गुस्सावार होता है कि इस चोर को पकड़ो उस चोर को पकड़ो उस चोर को पकड़ो एकदम पागल के जैसे लग जाते इस पकड़ में खुद ही उनके अंदर राम हो जाते ने जो जो सबका उद्धार किया था उद्धारक शक्ति है वो आपके अंदर जागृत हो जाती है जैसे कि वाल्मीकि का, हुआ, का हुआ और वो प्रेम की शक्ति जहां की छबरी के देर इतने प्रेम से खाए इतने चाव से खाए वो सारे जहां पैर के चप्पल उतार करके जूते उतार करके और जमीन पर चल करके घूमते रहे सारे महाराष्ट्र में हमारे उन्होंने अपने चरण के जो सुंदर चैतन्य थे वो छोड़े वो श्री राम हमारे अंदर जागृत हो जाए तो ये बीमारियां हमारे अंदर आ नहीं माँ मा मा को देखा ही नहीं जिसने माँ का प्यार जाना ही नहीं, वो अच्छा पति नहीं हो सकता अगर किसी की माँ दुष्ट होगी तो उसका पति भी उसका पति पना भी दुष्टता का ही होगा जिसकी माँ ने उसे प्यार दिया दिया प्रेम से रखा वही पति अपने पत्नी को भी प्यार कर सकता है पर लेफ्ट हार्ड जो है ये बहुत ही नितांत गहन चीज है क्योंकि इसका संबंध मां से है जैसे आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति मां पर आधारित है मातृत्व भाव से भरी हुई यह संस्कृति गणेश जी भी सिवाय अपने मां के किसी को भी नहीं मानते थे क्योंकि मां से ही बाप को जाना जाता है इसलिए मां की धारणा अपने देश में विशेष मानी जाती है लेकिन जब आपका हाथ पकड़ जाता है लेफ्ट हाथ तो सबसे पहले आप पर जो आघात आता है वो ये कि आप शुष्क स्वभाव के हो हैं आप में शुष्कता आ जाती है वो आर्द्रता नहीं जो देवी का उन्हें सान्द्र करुणा जिसकी करुणा में आर्द्रता वो आद्रता आप में नहीं रह गई शुष्क इंसान हो जाते हैं ऐसे कि अगर आपको जगाना भी हो तो एक लकड़ी से जगाए तो अच्छा नहीं जगाने के मारने को बात लिए आपको अपना मां का स्मरण करना चाहिए कि जिसने आपको कितना प्यार दिया और कितने दिलार से आपको बड़ा किया एक साथ थे इनका नाम धर्मदास और वो बहुत गलत काम करते थे शास्त्री जी की मुझे बात याद है वो जब आए तो उनसे कहने लगे कि धर्मदास जी आपके माँ ने क्या सोच के आपका नाम धर्मदास रखा होगा हम लोगों के नाम ऐसे है करुणासागर और हाथ में लट लिए करुणा सागर जी खड़े हुए जो आए, वो है रहे हैं। तो इस तरह के जो जीवन में हम देखते हैं इसका कारण यह है कि मातृत्व के प्रति आदर नहीं खास करके मुसलमानों ने जो हमारे ऊपर अपकार किया है वो ये है मैं तो मानती हूं कि उनकी भी बहुत बड़ी तपस्या थी जिन्होंने इस धर्म को बनाया और पनपाया। लेकिन उनके जो अनुचर थे उन्होंने जैसे हम लोगों ने भी बहुत गलतियां की उन्होंने एक बड़ी भारी गलती की कि स्त्री का मान का मान नहीं है माँ का मान नहीं है मां कोई चीज ही नहीं होती हाँ अगर मां दुष्ट हो खराब हो उसके अंदर गंदगी हो वो बुरी चीजें करती तो ठीक है उस माँ को भी जैसे भरत ने अपनी माँ को सुनाया था और उसको दूर रखा था उसको छोड़ करके और राम की पादुकाएं लेकर के जिन राम राज्य किया था वो बात दूसरी पर इस देश की माँ ऐसी नहीं और इस देश में कुछ एकाध ऐसी हो भी जाए तो भी बाकी सब लोगों को देखते हुए समझ लेना चाहिए कि जिसने माँ के चक्र को दुखाया हो या जिसने माँ से वंचित रहा हो जिसे प्यार नहीं मिला और इससे बहुत ही नजदीक हृदय का ही है ही है अब हृदय की पकड़ जब आदमी मनुष्य को क्यों होती है क्योंकि जब वो अतिकर्मी हो जाता है अतिकर्म जब बाह्य बाह्य की तरफ जाते जाता अपनी आत्मा को भूल जाता है या किसी गलत इंसान के सामने इस सर को झुकाता है इसीलिए आप देखिए कि कहा गया है कि किसी के सामने इस सर को झुकाना नहीं चाहिए अभी कोई छूने की जरूरत क्योंकि ये जो मस्तिष्क है ये जिसके सामने झुक गया गलत लोगों के सामने तो हाथ में पकड़ आ जाएगी लेफ्ट साइड से और राइट साइड की पकड़ उसमें आती है जो अतिकर्मी होता है जिसका चित्त बाहर की ओर होता है और आत्मा की ओर चित्त नहीं होता आत्मा की ओर चित्त करने के लिए आपको कुंडली का ही जागरण करना पड़ेगा जब तक कुंडली का जागरण नहीं होगा आत्मा एक हवाई चीज हो जाती है लोग समझ नहीं हैं आत्मा आत्मा क्या चीज है ये परमात्मा का हमारे अंदर प्रतिबिंब है और जब हमारा चित्त बाहर की ओर दौड़ता है तब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते जब हम अपनी आत्मा की ओर दृष्टि नहीं दे पाते तो आत्मा रुष्ट हो जाता है और जब वो रुष्ट हो जाता है तो हृदय का स्पंदन भी गड़बड़ होकर के कभी कभी तकलीफ हो जाती है। या हम गलत तरीके से आत्मा की ओर दृष्टि देते हैं किसी गलत अनधिकार किसी आदमी के पास जाते हैं जो अनधिकार चेष्टा करता है ऐसे आदमी के पास जा करके हम दीक्षाएं लेते हैं उनके पांव पर गिरते हैं तब ही आत्मा रुष्ट हो जाता है क्यों नहीं देखता किसके पैर तू रहा है तुम्हारे अंदर मेरा वास है जब तक तू ऐसे लोगों के पैर छूता रहेगा मैं इसलिए आत्म साक्षात्कार के बाद ही ये सब व्याधियां छूट सकती हैं नहीं तो नहीं छूट सकती तो एक महाशय के हमारे पास आए थे वो कहीं रोटरी क्लब के प्रोग्राम में मिल गए उन्हें पूछे लग गए मां हमारे हमारे हाथ की हमें तकलीफ अंजाइन आती और हम जा रहे हैं मूस्टन तो बहुत रुपया पैसा खर्च होगा अगर आप मेहरबानी करें हमने कहा आ जाइए पुनः में हमारे पास आए पुना में आकर के और उन्होंने हमसे कहा कि आप हमारा कुछ इलाज करिए हमने कहा उनकी जो हमने कुंडली ने जागरूक कर दी तो एकदम से उनको थोड़ा सा दर्द हुआ तो उसे तो फिर से हार्ट अटैक आ गया और मैं उसके चलिए मुझे दूसरी जगह जाना जैसे कहते हैं ना रामते राम वैसी जब मैं बाहर जाने लग गई तो वो एकदम बड़े दुख में बड़े मुझे देखने लगे कि माँ ऐसे कैसे छोटे आ रहे थे तो वापस आए मैंने कहा भाई तुम ठीक हो गए जाके डॉक्टर दिखाओ ठीक हो गया मैंने कहा जाओ दिखाओ जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कहते भाई ये तुम्हारी ही एक्सरे थे क्या और अच्छे घूम रहे आजकल ऐसे बहुत से लोग ठीक हो गए लेकिन मैंने उसमें कुछ नहीं किया सिर्फ आपका चित्र जो है आत्मा की ओर आकर्षित हुआ पर इन महाशय को तो दूसरी बीमारियां थी वो सब गलत सलत लोगों के पीछे दौड़ते थे और उन्होंने मंत्र भी गलत लिए थे जब मंत्र आप गलत करें तो लेफ्ट पीछे और हार्ट इसकी जब पकड़ हो जाती तो अंजाइना की बीमारी हो जाती लेकिन गर आपका हृदय ऐसी चीजों की ओर नहीं खींचता परमात्मा की कृपा से कही पुर जन्म के सुख से किसी भी तरह से ऐसी जगह आपका दिल नहीं जाता है यह तो पाखंडी है यह तो झूठा है यह तो ढोंगी है इसके पास नहीं जाने का मुझे तब हृदय रहता दास कबीर से ओढ़ी जैसी की तैसी रख दी नीच दरिया जब ऐसे घटित होता है तब हार्ट अटैक आने की कौन सी बात है आत्मा संतुष्ट है आपसे आप, आप धर्म में बैठे हैं जब मौका आएगा कुंडलिमी जागरूक होगी और आप पटाख से पालेंगे आत्म साक्षात्कार बहुत हो गया है लोग भी शायद परेशान हो गए तो बहुत लंबा चौड़ा है हर एक चक्र पे ही बोलना चाहिए विशुद्धि चक्र जो है श्री कृष्ण का चक्र है इसमें सोलह कलाएं हैं। इसी प्रकार सोलह सप्लेक्सेस जिसको की हम पंखुड़िया कहते हैं हमारे अंदर और जो कुछ भी हमारे अंदर अ आ ई ई आई आदि जितने भी हमारे अंदर जिसे कहते हैं वो हैं वो सारे इसके बीज मंत्र है। जिस वक्त आप कोई गलत मंत्र कहते हैं तो वो मंत्र के वजह से कोई गलत इंसान का की प्रेतात्मा यहाँ के बैठ जाती है जब आप गलत पूजन करते हैं गलत तरीके से आप किसी भी मेडिटेशन को या किसी भी गलत गुरु के पास जाकर के और दिशा लेते हैं तो ये आपका चक्र पकड़ जाता है ये चक्र पकड़ जाने से आपको अनेक बीमारियां होती हैं उसमें से विशेषकर जो बीमारी होती है होती जिसे हम थ्रोट कैंसर कहते हैं जो आपके कंठ के पास शुरू होता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे की ओर बढ़ता हुआ सारे आपके लंग्स को पकड़ लेता